विशाल को करते करते रात के रिजल्ट भी आ जाता है विक्रांत के इस काम के लिए अदृश्य शक्ति की तरफ से चंद्रमा और पहाड़ कोडवट दिया गया था विक्रांत ने इस कोडवट के टास्क को अच्छे से किया भी था ऐसे में उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से कुल एक सौ छत्तीस प्रतिशत का सक्सेस रेट दिया गया था इसके साथ ही विक्रांत को इस दिन के टास्क को पूरा करने के एवज में दो खास तरह के टूल भी दिए गए थे अब चूंकि अगले दिन की शुरुआत हो चुकी थी ऐसे में विक्रांत अब अगले दिन के कोडवर्ड को भी जान सकता था सो उसने तुरंत ही अपने, शक्ति के सिस्टम में टैप करके अपने अगले दिन के कोडवर्ड का पता कर लिया विक्रांत को अगले दिन के लिए पानी और आग कोडवर्ड दिया गया था पानी का मतलब लड़की से था और आग का मतलब दोस्ती ऐसा पहली बार हुआ था जब विक्रांत को एक साथ ये दोनों कोडवर्ड मिले थे हालांकि विक्रांत को यह कोडवर्ड हासिल होने से थोड़ी निराशा हुई क्योंकि अभी भी वो इतने इम्पोर्टेंट केस पर काम कर रहा है ऐसे में उसे इस वक्त सिर्फ पर सिर्फ पहाड़ कोडवर्ड का ही इंतजार था अब बिना पहाड़ कोडवर्ड के ही भला कैसे यह केस क्लोज हो सकता है केस तो लगभग क्लियर ही हो चुका है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर काटने वाला केस सोल्व हो चुका है और इस वजह से मुझे अगले दिन के लिए पहाड़ कोडवर्ड नहीं मिला है और अगर ऐसा है तो क्या वाकोधन सिंह ही वो साइको है जिसने छह औरतों का बेरहमी से सिर काट कर उनका मर्डर किया है मतलब क्या वाकई में मीरा ठाकुर के साथ हुए गलत का बदला जोधन ने छह लोगों को बेरहमी से कत्ल करके लिया है अभी जब इंटेरोगेशन खत्म होने वाला था तो अंत में जाकर विशाल ने उसे बताया था कि वो अजय ठाकुर को बचपन से जानता था हमेशा उसके साथ रहा है ऐसे में उसे अजय ठाकुर के बारे में सब कुछ पता था विशाल ये बात दावे के साथ कह रहा था की अजय ठाकुर का निर्मला सेंगर के अलावा किसी और के साथ अफेयर नहीं था वो और किसी लड़की के साथ कभी रिलेशन में नहीं रहा था रिलेशन का मतलब अवैध रिश्ते में किसी के साथ नहीं था निर्मला सेंगर के अलावा। ऐसे में विक्रांत का, कि का मर्डर किया है जिनके साथ अजय का था, गलत था। तब फिर विक्रांत के दिमाग में ये आया कि शायद हो सकता है की जोधन ने उन औरतों का मर्डर इसलिए किया रहा होगा क्यूँकी हो सकता है की उन लोगों की मीरा ठाकुर के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी रही हो हो सकता है कि उन लोगों ने मीरा ठाकुर के साथ कभी कोई गलत बिहेव किया हो जोधन सिंह का मीरा ठाकुर को लेकर जो प्रेम था वो अलग ही दर्जे की मोहब्बत थी जिसे शायद हर कोई नहीं समझ सकता था शायद जोधन प्यार के मामले में भी साइको ही था वो साइको लवर था अब अगर इस वक्त पुलिस ये पता लगा ले कि जिन जिन लोगों का कटा हुआ सिर बरामद हुआ है उनका आपस में क्या रिलेशन है या फिर उन सभी का मीरा ठाकुर के साथ क्या कनेक्शन था तो निश्चित रूप से यह सिर काटने वाला केस सोल्व हो जाएगा विशाल ठाकुर को इंटेरोगेट करने के बाद रूही और विक्रांत इस वक्त लखनऊ पुलिस के हेडक्वार्टर के भीतर ही एक बेंच पर बैठे हुए थे जब ये लोग लखनऊ आए हैं तब से ये बस भागी रहे इन्हें ज्यादा आराम भी नहीं मिल सका था ऐसे में अभी विक्रांत और रूही बेंच पर बैठकर थोड़ा आराम कर रहे थे रूही इस वक्त विक्रांत के कंधे पर सिर रख अपनी आंखे बंद करके बैठी थी विक्रांत भी बेंच पर बैठे हुए पीछे दीवार पर अपना सिर टिका आराम से आखे मूंदे आराम कर रहा था भले ही उसने इस वक्त अपनी आंखें बंद की हुई थी और दिमाग को शांत रखकर वो आराम लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में हजारों तरह के विचार उमड़ रहे थे वो चाहकर भी अपना दिमाग इस सीरियल मर्डर केस से नहीं हटा पा रहा था इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ एक एक करके उसके दिमाग के आगे घूम रहा था एक एक घटनाक्रम और केस से जुड़ा एक एक चेहरा उसकी आँखों के सामने आ रहा था विक्रांत जब से स्पेशल टीम का हिस्सा बनकर उत्तराखंड में आया है तब से लेकर अब तक उसे तीन केस मिल चुके हैं वैसे तो वो यहां पर खास सिर काटने वाले सीरियल मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए ही आया था लेकिन फिर अचानक से वो मेडिकोर फार्मा वाला मर्डर केस और फिर तमिल स्टार का केस इन दोनों पर भी उसे उसे काम करना पड़ गया इस दौरान विक्रांत ने एक एक बड़ी अजीब सी चीज नोटिस की इन तीनों केस से किसी न किसी रूप से ये बाप बेटी जरूर कनेक्टेड है चाहे मेडिको फार्मा वाला केस रहा हो या फिर तमिल स्टार वाला केस रहा हो या फिर ये सीरियल मर्डर केस इन तीनों केस में रूही और उसके बाप जोधन सिंह का नाम जरूर इन्वॉल्व है जोधन सिंह को पुलिस को बहुत लंबा इंटरोगेट करना पड़ेगा और उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भी पुलिस को काफी माथा करनी पड़ेगी क्योंकि इस वक्त उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उसे इंटेरोगेट करने के लिए एक्सपर्ट साइकेटिस्ट को बुलाएल कर दूसरी बात यह भी एक्सेप्ट कि कर भी लिया उसी ने सिर काटने वाला सीरियल मर्डर किया है तो भी उसे कोई सख्त सजा नहीं दी जा सकेगी कोर्ट में भी उसे मेंटल प्रॉब्लम का फायदा मिल जाएगा कुल मिलाकर इस सीरियल मर्डर केस के सोल्व हो जाने के बाद भी किसी को खास सजा नहीं होने वाली है और जब विक्टिम्स की फैमिली को यह बात पता चलेगी कि उन लोगों को मारने वाले को कोर्ट से ढंग से सजा नहीं दी गई है तो फिर उन्हें वाकई में बहुत दुख होगा सही मायने में ये विक्टिम्स की फैमिली के साथ न्याय नहीं हो रहा है विक्रांत इस चीज को लेकर थोड़ा बुरा फील कर रहा था अब चाहे जोधन को कातिल साबित कर भी दिया जाए तो भी वो रहेगा पागल में ही तब भी उसका इलाज ऐसे ही चलता रहेगा जैसा अभी चल रहा है विक्रांत ये सब काफी देर तक सोचता रहा फिर उसका दिमाग अपनी अगली समस्या पर गया जो कि उसके गले पर तलवार बनकर लटकी हुई थी आखिर तमिल स्टार कहाँ है हेडक्वाटर द्वारा तमिल स्टार को ढूंढने के लिए सिर्फ उसे सात दिन का वक्त दिया गया है जिसमें से दो दिन तो निकल भी चुके हैं लेकिन अभी तक विक्रांत ने तमिल स्टार वाले केस की के दिशा में जरा सा भी काम नहीं किया है या फिर यूं कहें कि उस केस के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक विक्रांत को कोई सफलता हासिल नहीं हुई है अब अगर आने वाले सात दिनों के भीतर तमिल स्टार के बारे में कुछ नहीं पता चला तो फिर क्या होगा कहीं वाकई में विक्रांत को सस्पेंशन तो नहीं झेलनी होगी आखिर क्या करूं अब कैसे तमिल स्टार का पता लगाऊं? कैसे जोधन सिंह को इंटेरोगेट करूं कि वो सारी सच्चाई कबूल कर ले विक्रांत इन सब बातों को लेकर काफी चिंता में था बेंच पर बैठे बैठे काफी देर तक यू ही ख्यालों में खोया रहा आधी रात के बाद लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर आरोप विक्रांत की स्पेशल टीम के मेम्बर हर्ष हर्षित और अनुष्का भी पहुंच चुके थे ये लोग अपने साथ इन्वेस्टिगेशन करने का सारा इक्विपमेंट लेकर आए हुए थे और अपने साथ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी लेकर आए थे इन लोगों को देखकर विक्रांत को थोड़ी राहत महसूस हुई अपनी टीम को यहाँ पर देखकर मानो विक्रांत के भीतर ऊर्जा आ गई हो और वो काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा था जैसे ही ये लोग यहाँ पहुंचे सबसे पहले विक्रांत ने उन्हें केस के बारे में सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया लखनऊ आने के बाद अभी तक जो कुछ भी विक्रांत को पता लगा था और जो कुछ उसने इन्वेस्टिगेट किया था वो सब उसने अपनी टीम को बता दिया हालांकि उसने अपने अनुमान के बारे में इन लोगों को नहीं बताया क्योंकि अभी वो पूरी तरह से श्योर नहीं था कि जैसा वो सोच रहा है वैसा वाकई में होगा भी या नहीं जब विक्रांत ने इन लोगों को बॉक्स के भीतर मिले सिर के बारे में बताया तब इन लोगों का रिएक्शन देखने लायक था सिर काटने वाले केस का एविडेंस यहाँ पर मिलने की बात सुनकर स्पेशल टीम के ये तीनों में शॉक्ड रह गए फिर जब विक्रांत ने उन्हें आगे की सारी बातें बताई और जब उन्हें विशाल ठाकुर के इंटेरोगेशन के बारे में बताया तो फिर अनुष्का हर्ष और हर्षित तीनों एक सुर में बोल उठे कि जोधन सिंह ही सिर काटने वाले सीरियल मर्डर केस का मर्डरर है उसने ने छह लोगों का सिर काटकर उनसे बदला लिया है हालांकि विक्रांत का अभी भी यही मानना था कि जोधन सिंह का अच्छे से इंटेरोगेशन हो जाने के बाद ही कुछ कहना ठीक रहेगा अभी कुछ भी अनुमान लगाना ठीक नहीं है सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद स्पेशल टीम ने लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर के ही एक खाली पड़े कमरे में अपना सारा इक्विपमेंट सेट करके इसे टेम्परे ऑफिस के तौर पर सेट कर लिया और फिर तुरंत ही ये लोग काम पर लग गए लोगों का पहला फोकस था ये पता लगाना कि जिन औरतों का सिर कलम करके मर्डर हुआ है उनका मीरा ठाकुर ऐसी और अजय ठाकुर ऐसी क्या कनेक्शन है ये सब लोग अपने अपने काम आरोप लग गए तड़के चार बजे के करीब फोरेंसिक डिपार्टमेंट की फाइल रिपोर्ट आ चुकी थी और फाइनल रिपोर्ट में बताया गया कि बॉक्स के भीतर मिली छह के छह सिर देहरादून के सीरियल मर्डर केस से ही रिलेटेड है फॉरेंसिक टीम ने बॉक्स का भी डिटेल टेस्ट किया था जहां से पता लगा कि बॉक्स के भीतर एक खास तरह का लिक्विड भी रखा हुआ था और इसी लिक्विड में वो सभी कटे हुए सिर रखे हुए थे जिसकी वजह से इतने सालों के बाद भी ये सभी सिर बिल्कुल सही सलामत थे फॉरेंसिक टीम को पहले यह लगा था कि कटे हुए सभी सिर की कंडीशन अलग अलग होगी क्योंकि तो मर्डर भी अलग अलग समय पर और सालों के अंतराल पर हुआ था लेकिन उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब पता चला कि बॉक्स में जितने सिर मिले हैं, सभी की कंडीशन सेम थी फिर बाद में जब उन लोगों ने डिटेल में जांच की तो पता लगा कि सभी सिर सेम कंडीशन में इस वजह से हैं, क्योंकि इन सभी को शुरू से ही इस खास लिक्विड में डुबा रखा गया था फोरेंसिक टीम ने इन कटे हुए सिर को लोहे के बॉक्स के भीतर पैक करके रखने के पीछे का कारण भी पता लगा लिया था दरअसल जिस लिक्विड में डुबाकर ये सभी कटे हुए से रखे गए थे वो लिक्विड हवा के संपर्क में आने से अपना असर खो देता है इसीलिए उसे इस तरह से लोहे के बॉक्स के भीतर पैक करके रखा गया था ताकि उस पर हवा का असर ना होने पाए ये सब सुनकर विक्रांत को हाथ काटने वाले केस की याद आ गई उस केस में भी ऐसा ही हुआ था उसमें भी हाथ को काटने के बाद एक खास तरह के केमिकल के साथ उसे कई सालों तक सुरक्षित रखा गया था विक्रांत ने हैरत में आकर अपना सिर पकड़ लिया स्की का पक्का ये साला कोई साइको ही है